सांकर भाष्यार्थ अध्याय ब्राह्मण सात यागवल्क आरुणी संवाद इति इदान ब्रह्मलोकानातम सूत्र वक्त आरंभ तगमे ना प्रतव्य आगमोपनस क्रिय अब ब्रह्म लोकों का जो अंतरतम सूत्र है उसे बतलाना है इसीलिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है उसे आगम आचार्यों आचार्योपदेश के द्वारा ही विचारना चाहिए इसलिए इतिहास के द्वारा आगम का उपन्यास किया जाता है सूत्र और अंतर्यामी के विषय में प्रश्न अथ है मद्रेष्वसा पतंजल्स काव्य गृह तो यज्ञमया तसी भार् गृहता तम पृछा मोशीतिशोब्रवीत कबंध पतंजल काव्यँ जा वेद नु का्यस्त्र मेना येना चोक परस लोक सर्वाणी चूतानी संदिधा सौब्रवीत पतंजल काो नहम तदगवन्े सौब्रवी पतंजल काेदु काव्य तन्व्या इमं च लोकमें सर्वाणी चूतानी योनोंमयती सौब्रवीत पतंजल काव्यो ना तम भगवन्वेदेती सौब्रवीत पतंजल योवै जागिका युवै यो तत्व्यसूद विद्यामति स ब्रह्म भी सलोकवैसेदेवीत स वेद भी सभूतभि स आत्म स सर्वभ्यो ब्रवी तदेद ते जावल्कसूत्र अविद्वांस चातण ब्रह्मगविदसे मुझा ते विपति सती वेदवा अहम गौतम तत्सूत्रम तम चातण जो वाई इदंम कचि ब्रोजात वेद वेदी यथा वेद तथा फिर इस या उदालक ने पूछा वह बोला हे बल्क हम मध्रदेश में यज्ञ शास्त्र का अध्ययन करते हुए कपि गोत्रोत्पन्न पतंजल के घर रहते थे उनकी भारिया गंधर्व द्वारा गृहित थी हमने उस गंधर्व से पूछा तू कौन है उसने कहा मैं आथर्वण गर्व उसने कपिगोत्री पतंजल और उसके यागिकों से पूछा, याव्य क्या तुम उस सूत्र को जानते हो जिसके द्वारा यह लोक परलोक और सारे भूत हैं तब उस का पतंजल ने कहा भगवान मैं उसे नहीं जानता उसने पतंजल काव्य और यागिकों से कहा काव्य क्या तुम उस यंत्री को जानते हो जो इस लोक परलोक और समस्त भूतों को भीतर से निर्मित करता है उस पतंजल है वह देववेदता है वह देव वेद वेदता है वह भूतवेदता है वह आत्मवेदता है और वह सर्ववेदता है तथा इसके पश्चात गंधर्म ने उन काव्य आदि से सूत्र और अंतर्यामी को बताया उसे मैं जानता हूँ हे याज्ञवल्क यदि उस सूत्र और अंतर्यामी को न जानने वाले होकर ब्रह्मवेत्ता की सबूत गौों को ले जाओगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा याज्ञ बल्क हे गौतम मैं उस सूत्र और अंतर्यामी को जानता हूँ उद्दालक ऐसा तो जो कोई भी कर सकता है मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ किंतु यो व्यर्थ ढोल पीटने से क्या लाभ यदि वास्तव में तुम्हें उसका ज्ञान है तो जिस प्रकार तुम जानते हो वह कहो अथ हैनमोदालालको नाम अरुण्ञपुरी पप्रक्ष यागवल्क्योवाच मद्रेशे स्वसाषित पतंजल से पतंजलो नाम तस्वीर कपिगोत्र कामीयानायशास्त्राध्ययन कुर तस्त भार्या गंधर्वगृहीता तम पृक्षा कोशीति सौब्रवीद कबंधो नामतः नाम अथर्वणोपत इति। फिर उस उसवर्ग से नाम से प्रसिद्ध आरुणी अरुण के पुत्र ने पूछा वह बोला हे hey, याज्ञवर्ग हम मध्य देश में पतंजल के जो नाम से पतंजल था उस काव्य गोत्री के घर यज्ञ यज्ञशाला का अध्ययन करते हुए रहते थे उसकी भार्या गंधर्व से गृहित थी अर्थात उस पर गंधर्व का आवेश था उससे हमने पूछा तू कौन है उसने कहा मैं नाम से कबंध तथा गोत्रतः अथर्वण अथर्वा का पुत्र हूँ सौभ्रवीद गंधर्व पतंजलम काव्यम जागिका तछिष्व ए का जानी से तत्सूत्र किंत सूत्रे न च इदोक परच च जन्म च जन्म सर्वाणी चूताद स्तंभपर्यता सदृद्धा सद्रंथ ग्रंथिता सृगीवसूत्रेण विष्टभ्यौली ये ना, तत्किन सो तत्किन सूत्र काप्यः सौ ग्रवीद भगवन् वेदेति ना भगवन सूत्र जाने हे भगवन् भगवन उस गंधर्व ने पतंजलि काप्य और उसके याज्ञिक शिष्यों से पूछा हे काप्य, क्या तुम उस सूत्र को जानते हो वह कौन जिस सूत्र के द्वारा यह लोक यह जन्म पर लोक आगे प्राप्त होने वाला जन्म और ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण भूत सूत्र माला के समान सम्यक प्रकार से धारण किए हुए हैं क्या उस सूत्र को तुम जानते हो इस प्रकार पूछे जाने पर उस काव्य ने कहा भगवन मैं उसे नहीं जानता हे भगवन इस प्रकार सत्कार करते हुए उसने कहा मैं उस सूत्र को नहीं जानता सोभ्रवित पुनर्गंधर्व उपाध्याय नूतम अस्माच वेत्थ नाव्य तमत अंतरयामी अंतर विशेष्य इवच लोक परम चोक सर्वाणी चूता संयमती निमयती दुयंत्रव भ्रामती स्व स्व मुचित व्यापार कार्यतीब्रवीदेवुक्त पतंजल काव्य ना हम तम जाने भगवन नीति संपूर्ण से और हमसे और संपूर्ण भूतों को अंतर भीतर रह कर निर्मित करता है काव्य यंत्र के समान भ्रमित अर्थात अपना अपना उचित व्यापार कराता है क्या उसे तुम जानते हो इस प्रकार कहे जाने पर उस पतंजल भगवान इस प्रकार सत्कार करते हुए कह मैं नहीं जानता सौब्रवीत पुनर्गंधर्व सूत्र गतांतर तदंतर्गता जानम स्तूयते यिवैत सूत्रम हे का विद्याजया तम चात सूतागत तूत्र सेय विद्या मुक्न प्रकारेण स हि ब्रह्मवद परमात्मद स लोकांश भूरादीनयानाम लोकान् वे स लोकान देवांशादी लोकिनोजा वेद्रमाणूतान वेत्ती भूतादीन सूत्रेण घ्रीय तदंतर्गते नाया नियम्यना वेत्ति स आत्मा चतृत्वभोक्विष्ट वांतर नैवांतर्यामिना नियम्यमान वेत्ती सर्व च जगत तथा भूतम् वे उस गंधर्व ने फिर कहा अब सूत्र और उसके अंतर्वर्ती अंतर्यामी के विज्ञान की स्तुति कह जाती है से जो कोई भी उस सूत्र को और सूत्र के अंतर्गत उसी सूत्र के नियंता अंतर्यामी को उक्त प्रकार से जान ले वही ब्रह्मविद परमात्मा को जानने वाला है वही अंतर्यामी से नियम्यमान भूरादि लोकों को जानता है सबके प्रमाणभूत वेदों को जानता है तथा सूत्र से धारण किए हुए और उसके अंतर्वर्ती अंतर्यामी से निमित्त होते हुए ब्रह्मादि भूतों को जानता है वह उस अंतर्यामी से ही निमित्त होते हुए कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट आत्मा को जानता है तथा संपूर्ण जगत को भी ऐसा ही जानता है एवं स्तुते सूत्री प्रलुब्ध कामुखीभूँ वज चेभ्यस्म्यम अमुखीभूतेभ्योब्रवीद गंधर्व सूत्रम अतरया तदम सूत्र विज्ञानम वेद गवा लागम सन तच्चेदागवल्यसूत्र तम चायानम्वांशेत ब्रम सन्यदि ब्रह्मा संयदी ब्रह्म ततो ब्रह्म विद्यादसेन तछापद्ध मुर्धा मूर्धा शिस्ते तो स्पष्ट पतिष्यति सूत्र और के विज्ञान की इस प्रकार स्तुति होने पर अत्यंत लुप्त होकर काव्य और हम उसके अभिमुख हुए इस प्रकार अपने अभिमुख हुए हम लोगों के प्रति उस गंधर्व ने सूत्र और अंतर्यामी का वर्णन किया सो मैं गंधर्व से आचार्योपदेश प्राप्त करके उस सूत्र और अंतर्यामी के विज्ञान को जानता हूँ अतः हे या केवल कि यदि उस सूत्र और अंतर्यामी को न जानने वाले अर्थात अब्रम्हविद होकर तुम ब्रह्म गविहे ब्रह्मवेदताओं की स्वभूता ग अन्याय से ले जाओगे तो मेरे साफ से दग्ध तुम्हारा मूर्धा सिर विस्पष्टतया निश्चय ही गिर जाएगा एवं मुक्तो याग्ञवल आह वेद जानम्यम हे गौतमेती गोत्रत तत्सूत्र यदंधर्वस्तुभ्यं उतवा यं चातयामीण गंधर्वाद विदितोंूँ तम चात वेदाह इस प्रकार कह जाने पर याज्ञवल्कने हे गौतम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 यथा वेथा तथा ब्रूही के इस के इस प्रकार कहने पर गौतम ने उत्तर में कहा जो कोई साधारण पुरुष भी ऐसा जैसा कि तुमने कहा है कर कह सकता है किस प्रकार कर सकता है मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ इस प्रकार अपनी बड़ाई करता हुआ कर सकता है परंतु उसके उस गर्जन से क्या लाभ है तुम कार्य द्वारा उसे दिखाओ जैसा जानते हो वैसा कहो सूत्र का निरूपण सहोवाच वायुर्े गौतम तूद्रमयुना वै गौतम शूद्रेण लोक परस सर्वाणूता सन्दृधा तस्मा पुषं प्रेत महुर्भ्यस्त्र विशता सेवायुशूद्रेण सन्दृाव वै तद उसवल ने कहा हे गौतम वायु वह सूत्र है गौतम वायु रूप सूत्र के द्वारा ही यह लोग परलोक और समस्त भूत समुदाय हे गौतम इसी से मरे हुए पुरुष को ऐसा कहते हैं कि इसके अंग विश्रस्त विष्ण हो गए हैं क्योंकि हे गौतम वे वायु रूप सूत्र से ही संग्रथित होते हैं अरुणी हे याज्ञवल्क ठीक है यह तो ऐसा ही है अब तुम अंतर्यामी का वर्णन खलो स होवाच याजवल ब्रह्मलोका यस्मोता प्रोताश्च वर्तमाने काले यथा यृथसु तूत्रम आगम गम्य वक्त तदर्थ प्रश्नातर उत्थित अत तया वायुर्ौतम तत्सूत्र नान्यत वायुरी सूक्ष्मक पृथिव्यादीनादात्मक सप्तश विधंग कर्म वाना समवायी प्राणीना यदिव्यत्मक यहाद समुद्र से वोय तदेतद वायव्यम तत्व सूत्र मित्य विधीये उस याज्ञवल्क ने कहा जिस प्रकार जल में पृथ्वी ओतप्रोत है उसी प्रकार जिसमें वर्तमान काल में ब्रह्मलोक लोक औतप्रोत है शास्त्र द्वारा जानने योग्य उस सूत्र का वर्णन करना है इसीलिए एक अन्य प्रश्न उठाया गया था उसका निर्णय करने के लिए याज्ञवल्क कहते हैं एक गौतम वायु ही वह सूत्र है और कुछ नहीं यहाँ वायु यह आकाश के समान सूक्ष्म तत्व है और पृथ्वी आदि भूतों को धारण करने वाला है प्राणियों का यह कर्म वासना समर समवायी कर्म संस्कार से युक्त सत्रह अवयवों वाला लिंग देह जिससे उत्पन्न हुआ है जो समृष्टि एवं व्यष्ट रूप है तथा समुद्र की तरंगों के समान उनचास मरुदगण जिसके बाह्य भेद हैं वह यह वायु तत्व सूत्र कहा जाता है वायुना वै गौतम शुद्रेनायम च लोक पर लोक सर्वाणी चूतानी संदि सद्ग्रथिता प्रसिद्ध में अस्थ लोके कथम यस्मा सूत्र वाजु वायुना विधुत सर्व तस्मा पुर प्रेतमापु कथय व्यससीसत विस्रस्ता पुषसांगानीति सूत्रापमें मण्यादीना प्रोतांथन दृष्टम एवं वायु सूत्रम तस्मत्थ प्रोता है यंगा शुष्ठ तो युक्त में वायपगमे वस्ंस अंगाना अतः वायुना ही गौतम सूत्रेण संदिब्धाती निमयती हे गौतम सूत्र के द्वारा ही यह योक परलोक और संपूर्ण भूत संद्रिप्ध, संग्रहित है संद्रहित प्रसिद्ध है लोक में ऐसी प्रसिद्धि है कैसी क्योंकि वायु सूत्र है इसलिए वायु ने सबको धारण किया है इसी से हे गौतम मृत पुरुष के विषय में ऐसा कहते हैं कि इस पुरुष के अंग विश्रस्त हो गए हैं यह देखा गया है कि सूत्र धागे के न रहने पर उसमें पिरोए हुए मड़ी आदि बिखर जाते हैं इसी प्रकार वायु सूत्र है और यदि उसमें उस प्राणी के अंग मड़ियों के समान पिरोए हुए हैं तो वायु के निवृत्त होने पर इसके अंगों का विषिण हो जाना उचित ही है इससे से ऐसा निगमन करते हैं कि हे गौतम ये वायु रूप सूत्र से संग्रथित है एवमे वे तज्ञ बल्क सम्यु गुप्त सूत्रम तदंतर्गतम तिदानी तस्व सूत्र से निरंतर अंतर्यानम ब्रूहितुक्त आह गौतम ने कहा याज्ञवल्क यह ठीक ऐसा ही है तुमने सूत्र का यथार्थ वर्णन किया है अब तुम उसके अंतर्वर्ती और उस सूत्र के ही नियंता अंतर्यामी का वर्णन करो गौतम के ऐसा कहने पर याज्ञवल्क कहते हैं अंतर्याम का निरूपण य पृथिव्याम तृष्ठन पृथिव्याम अंतरो पृथ्वी नवेदयस्य पृथिवी शरीरम य पृथ्वी बंतरोम ये सत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 तत्र पृथ्वीदेव अतरियात आह इजम्तरियाण पृथ्वीदेता नेद मय क्वर्ततृथश नृथिवीदेता गरीर तदव शरीर यहाँ च च पृथ्वी देवता चोपलक्षण कर्णच पृथिव्या तकुम स्वभावत्वात् परस्य यत् पृथिवी दकर्मादिड़ो च स्वभाव न स्वतः तदाह यस्य पृथ्वी शरीरमिति।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 अर्थात पृथ्वी है जिसका शरीर है कोई और नहीं यानी जो पृथ्वी देवता का शरीर है वही जिसका शरीर है यहाँ शरीर शब्द उपलक्षणार्थक है अर्थात केवल शरीर ही नहीं पृथ्वी देवता का जो करण इंद्री है वही उसका करण भी है पृथ्वी देवता को कार्य और करण देह और इंद्री इसके कर्मानुसार प्राप्त हुए हैं वे ही इस अंतर्यामी के हैं क्योंकि नित्यमुक्त होने के कारण उससे कोई स्वकर्म नहीं है परार्थ कर्तव्यता दूसरे के अर्थ को करना यह अंतर्यामी का स्वभाव है अतः जो दूसरे के देह और इंद्रिय है वे ही इसके भी हैं स्वतः इसके कोई देह या इंद्रिय नहीं है इसी से श्रुति कहती है कि जिसका पृथ्वी शरीर है देवता कार्य करण से स्वर साक्षी मात्र सान्निध्यन ही निम्न प्रवृत्तिवृत्ति साम यह इंद्रिगी स्वरो नारायणाख्य पृथ्वी पृथिवी देवता यमयती नमयती स्व्यापारी अंतरोभ्यंतरस्तिष्ठन ये सत आत्मा ते तव मम चर्वूताना चेत्योपलक्षण अंतरियामी यस्वृष्ट अमृत सर्वसारधर्म देवता के देह और इंद्रियों की प्रवृत्तिवृत्ति साक्षिमात्र ईश्वर के सान्निध्य से नियमानुसार हुआ करती है जो ऐसा नारायण संज्ञक ईश्वर पृथ्वी को पृथ्वी देवता को नियमित करता है पृथ्वी के भीतर विद्यमान रहकर अपने व्यापार पर नियुक्त करता है यह तुम्हारा आत्मा है तुम्हारा अर्थात तुम्हारा और मेरा समस्त प्राणियों का आत्मा है इस प्रकार ते तुम्हारा यह कथन सबके उपलक्षण के लिए यही अंतर्यामी है जिसके विषय में तुमने पूछा है और यह अमृत यानी संपूर्ण संसार धर्मों से रहित है योसूतिषन्त य दुर्जशाप शरीर जोपोतरो यम सत आत्मायाम्य मृत